देव भारत। भारत इसका निर्माण हुआ था सन 1814 में द्वारा। का का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा है। और साथ ही में एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे पुराना म्यूजियम भी है देशभगत रेडियो सल्यूट करता है इस म्यूजियम को इतने सालों से बचा कर रखने वाले उस म्यूजियम के स्टाफ को और प्रशासन को